रमकाम भया भुख दुराष तं निखिल तं भान तं तनुज निचया सुचरित सदात गोविंदम परम सुखकंदम भजते रे यसित काल मथारलम जीवन त्रिलोम बिलजा जगदन विषु महा स इं कलाशो गोबिंदमापुषं मह हम भज नम कमलना नम कमल पद नमस्ते यो विदा पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्व हादत्मु प्रकाशम मुम प्रपद्ये वेद वेदांत वेद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र तत्प जिज्ञास जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज <laughs> वधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के अंश एवं शक्ति होने के कारण विश्व का चराचरात्मक समस्त जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता और प्रत्येक जीव अनादि है नित्य है अत सदा से उसी आनंद के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है आनंद की परिभाषा भी की गई तो जो अनंत मात्रा का हो अनंत काल के लिए हो प्रतिक्षण वर्धमान हो ऐसा अनिर्वचनीय अलौकिक दिव्य कृष्णानंद प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है तदर्थ हमने शास्त्रों वेदों में चक्कर लगाया पता लगाया तो वेदों शास्त्रों ने बताया ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं इनके परिज्ञान से और प्रमुख रूप से ब्रह्म के परिज्ञान से अर्थात श्री कृष्ण के तत्व से हमको दो लाभ मिल सकता है एक तो दुख निवृत्ति हो सकती है और एक आनंद प्राप्ति अतएव ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया आपको बताया गया कि जिससे समस्त विश्व की उत्पत्ति हो रक्षा हो पालन हो जीवन हो और जिसमें विश्व का लय हो उस पर्सनालिटी को भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं ब्रह्म कहते हैं ये तीनों स्वरूप भी आपको बताए गए जिसमें सारी शक्तियों का प्राकट्य होता है उसको भगवान कहते हैं और जिसमें कुछ शक्तियों को छोड़कर और सभी शक्तियां प्रकट होती हैं उसको परमात्मा कहते हैं और जिसमें बहुत कम शक्ति का विकास होता है उसको ब्रह्म कहते हैं ये ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन पर्सनैलिटी नहीं है सत्ता एक है श्री कृष्ण की उन्हीं श्री कृष्ण को परमात्मा भी कहते हैं ब्रह्म भी कहते हैं उसको समझाया है संतों ने कियिषा पुरा तथा शरीरिता कृतिम विभुर्भक्तावयव पुमाती क्रमाद मुन्नाद इबोधि सा कृष्णावतार में एक बार नारद जीकुंठ से घूमते टहलते हमारे मृतलोक में द्वारिका में आ रहे थे श्री कृष्ण के पास दूर से पब्लिक ने देखा कोई तेजा पुंज आ रहा है कोई लाइट पृथ्वी पर आ रही है बहुत दूर से लाइट दिखाई पड़ी जैसे आप लोग देखते हैं रात को ना चंद्रमा तमाम करोड़ों तारे ये लाइट नहीं है तो लोक है सब इतनी दूर से वो लाइट के रूप में दिखाई पड़ रहा है ऐसे ही नारद जी का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ा लाइट और समीप जब आ गए तो पब्लिक ने कहा अरे इसमें तो आदमी की शक्ल भी है ये खाली लाइट नहीं है और जब पृथ्वी के बिल्कुल पास आ गए तो बीणा देखा और वो चोटी देखा और वो स्वरूप देखा करताल लिए हुए नारायण नारायण बोलते हुए अरे तो नारद जी है तो नारद जी का पहला स्वरूप लाइट का ऐसे ही श्री कृष्ण का वो स्वरूप ब्रह्म का फिर झिलमिलाती शकल भी है ये परमात्मा का स्वरूप और जब प्रत्यक्ष नारद जी को देखा ये श्री कृष्ण का स्वरूप भगवान का स्वरूप भगवान ने सदैश ऐश्वर्य से समग्रस् धर्मस् यशास्त्र ज्ञान वैराग्योश्व शर्णाम भग इतीरणा सदई स्वर्ज परिपूर्ण जो पर्सनैलिटी हो उसको भगवान कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां भी प्रकट होती है अनंत गुण है अनंत लीलाएं हैं अनंत नाम है अनंत रूप है अनंत धाम है अनंत उपासक है उनकी प्रत्येक वस्तु अनलिमिटेड अनंत है और उनको जानना परमावश्यक है क्योंकि हमको आनंद चाहिए उनके और सब स्वरूप और ऐश्वर्य है होंगे है। हमको तो एक चीज से मतलब है देखो पसारी की दुकान पर तमाम सामान बिकता है लेकिन खरीदार तो है कोई एक, कोई दो सामान खरीदता है तो हमको क्या खरीदना है भगवान से हमको सृष्टि तो करना नहीं हमको और उनके ऐश्वर्य से क्या मतलब उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सामान है उसको कहते हैं आनंद रस बस उससे हमसे मतलब भगवान के तीन स्वरूप माने गए हैं आप लोगों ने सुना होगा सच चिदानंद भगवान सत चित आनंद इन सब में जो आनंद है वही भगवान का असली रूप है आनंदो ब्रह्म रसो वैसा और सत और चित ये दोनों आनंद के विशेषण हैं, अर्थात सदानंद चिदानंद चाहे हम बोलें सच आनंद और चाहे बोलें केवल चिदानंद और चाहे हम बोलें आनंद सबका एक अर्थ है चित में सत अंडरस्टूड है आनंद में सत दोनों अंडरस्टूड स्टूड है सतमाने नित्य चित माने ज्ञान यानी वो आनंद जो है भगवान का वो नित्य है और ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप भी है चेतन हा आनंद भी चेतन होता है हाँ संसार का नहीं संसार का तो जो आनंद है उसमें दो दोष हैं एक तो वो सच नहीं है नित्य नहीं है और एक वो चित्त नहीं है चेतन नहीं है जड़ है जड़ प्लस अनित्य सुख संसार का चेतन प्लस नित्य सुख भगवान का इतना बड़ा अंतर है अगर एक बार रसगुल्ला खा ले हम लोग खैर एक दो किलो और उसके बाद फिर जब कभी रसगुल्ला की इच्छा हो तो उसी खाए हुए रसगुल्ले का चिंतन कर लें। आह छुट्टी कितना अच्छा हो पर ऐसा होता नहीं है और अपने से बड़ा सुख जब हम देखते हैं तो जो सुख हमको मिलता रहता है वो भी खत्म हो जाता है। संसार के सुख की ये कहानी है तो हम जो सुख चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण से वो बस आनंद स्वरूप बस उसी को चाहते हैं किंतु उनको जानना उनको पाना ये हो कैसे शास्त्रों वेदों के द्वारा ये समझ में आया कि उनको कोई नहीं समझ सकता सब जगह आ लगा दो। बुद्धि से से समझ नहीं सकता, मन से चिंतन नहीं कर सकता आख से देख नहीं सकता कान से उनके शब्द सुन नहीं सकता नासिका से उनकी सुगंध का उपभोग नहीं कर सकता से उनका स्पर्श नहीं कर सकता अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि से वो अग्राह्य अग है सब जगह आ लगा दो फिर शास्त्रों वेदों ने बताया वो जिस पर कृपा कर देते हैं और अपनी शक्ति दे देते हैं वो उनको जान लेता है प्राप्त कर लेता है और अनंत जीवों ने प्राप्त किया है उनमें एक बड़ा भारी गुण है आकारण करुणा आकारण कृपा गुण तो अनंत है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है ये सृष्टि क्यों किया समस्त जीव सावरण ब्रह्म में पेंडिंग में पड़े थे महाप्रलय में तो भगवान की करुणा शक्ति आई और भगवान को जगाया और कहा प्रभु आपके महोदर में अनंत जीव पेंडिंग में पड़े हैं बिचारे है तो आपके अंदर लेकिन आपके लाभ से वंचित है इसलिए आप इनको प्रकट कर दीजिए तो ये साधना करके आपकी शर्त पूरी करके आपकी कृपा प्राप्त कर ले और आनंद प्राप्त कर ले कृपा शक्ति का कमाल है मुख्यंत से ही कारुण्यम सृष्टि के कारण बहुत से बताए गए हैं वेदांत में भी एक कारण बताया है लोकवत्व लीला कैवल्यम लेकिन ये कुछ जचता नहीं क्या मतलब लोकवत लीला कैवल्यम लोकवत जैसे संसार में कोई राजा एन्जॉयमेंट के लिए पार्क बनवाता है हमारे संसार में तमाम देखो अरबपति लोग शहर के बाहर एक पार्क बनवाते हैं छुट्टी में या बहुत टेंशन होता है तो वहां जाकर के कुछ एंजॉयमेंट मन को शांति प्राप्त करते हैं ऐसे ही भगवान ने ये पार्क बनाया है चौरासी लाख प्रकार के शरीर बनाए और अनेक प्रकार का सब भिन्न भिन्न बनाया कोई पानी में जाते ही मर जाएगा खाली पृथ्वी पर रह सकता है कोई पृथ्वी पर भी रह सकता है पानी में भी रह सकता है कोई बुद्धिहीन भी आकाश में उड़ता है और इतना महान बुद्धिमान मनुष्य वो नहीं उड़ पाता उसको जहाज बनाना पड़ता है उड़ने के लिए एक पक्षी उड़ रहा है बड़े आराम से उसको इतनी नॉलेज उड़ने की कहा से आ गई अब बड़ा बुद्धिमान है मनुष्य करोड़ों जन्मो से करोड़ों लोग लगे हैं कि ऐसा कुछ होता कि हम भी उड़ते <laughs> नहीं उड़ पाया ये है पार्क है भगवान का लेकिन लोग डाउट कर सकते हैं कि क्यों जी संसारी आदमी को तो टेंशन होता है तमाम काम रहता है फिर कोई बेटा कहीं आवारा हो गया लड़की आवारा हो गई और कहीं बाप मर गया बेटा मर गया कोई बीमार हो गया कहीं एक्सीडेंट हो गया अनेक कारण है टेंशन के लेकिन भगवान को क्या टेंशन है कि पार्क बनवाया और फिर ऐसा गंदा पार्क बनवाया अरे उनका गो लोग तो आ न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम ने मा विद्युतो भांत कुमी जहां माया जा नहीं सकती सूरज चंद्र किसी का प्रवेश नहीं नत्र माया परे हरेर अनुव्रता यार्चिता सुरा भागवत दूसरे स्कंद के नौवे अध्याय का दसवा मंत्र श्लोक वो गो लोग छोड़ करके इस गंदे लोक का निर्माण करते हैं और कहते हैं हम है। पिकनिक के लिए ये पिकनिक की जगह है ठीक है भाई कह रहे हैं मान लो लेकिन शांडिल्य मुनि भक्ति के आचार्य हुए हैं एक उन्होंने कहा रे रहे हम ये नहीं मानते मुख्यंत से ही कारुण्यम करुणा कृपा का जो उनका नेचर है गुण है उसके कारण ये संसार प्रकट किया है और वेद व्यास ने भी भागवत में लिख दिया श्रेयसार्थ निश्रेयसार्थाय व्यक्ति भगवत भूमि दसम स्कंद के उन्तीसवे अध्याय का चौदहवा श्लोक जीवों पर कृपा करने के लिए वो आते हैं सृष्टि करते हैं कोई भी कर्म करते हैं तो भवेशन क्लिश्यमाना अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणाराणी करिश्चन निति भागवत पहले स्कंद के आठवें अध्याय का पैतीसवा श्लोक तो कृपा का एक स्वभाव है तो वो जिस पर कृपा कर देते हैं वो उसको इनको जान लेता है पा लेता है लेकिन कृपा में कुछ शर्त होगी ऐसी कृपा थोड़ी कोई शराबियों की तरह हो जाए उसको भी आप लोगों के सामने रखा गया कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग हैं कर्म के लिए वेद को है है उसके अलावा शास्त्र भी दो प्रकार के ग्रंथ बने एक का नाम पूर्व मीमांसा ए जैमिनी ने बनाया और एक का नाम कर्म मीमांसा ए भरद्वाज ने बनाया ये दो बड़े बड़े ग्रंथ बने कर्म के ऊपर ऐसे ज्ञान पर भी दो ग्रंथ बने हैं उत्तर मीमांसा या शारीरिक भास या ब्रह्म सूत्र कई नाम है उसके और एक सिद्धांत दर्शन ये दोनों ग्रंथ वेद व्यास में बनाए और भक्ति के भी दो प्रमुख ग्रंथ हैं सांडिल्य दर्शन इसमें सौ सूत्र हैं और नारद भक्ति दर्शन इसमें चौरासी सूत्र हैं और इसके अलावा तमाम ग्रंथ है सबसे बड़ा भक्ति का जो ग्रंथ है विस्तृत वो भागवत है आप लोग कई बार बताया गया है भागवत शास्त्र दो बातों में टॉप करता है एक को अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदा मानी तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद का उत्तर भाग उपनिषद और ब्रह्म सूत्र वेदांत शास्त्रों में टॉप करने वाला इन दोनों का अर्थ भागवत एक तत्प ज्ञान में अंतिम इसके आगे और कुछ नहीं है जहां गीता समाप्त हो जाती है वहां से भागवत प्रारंभ होता है और भगवान की लीलाए ये रस की चीज भी अंतिम महाराष्ट्र तक इसलिए ये सिद्धांत और रस दोनों में टॉप करता है भागवत ग्रंथ तो कर्म के विषय में आपको बताया गया कि अगर विधिवत कोई कर्म कर ले जो कलयुग में असंभव तो स्वर्ग मिलेगा वो नश्वर है माइक है इसी मृत्यु लोग की तरह और फिर उससे माया निवृत्ति न होगी ना आनंद प्राप्ति होगी दूसरा मार्ग ज्ञान का सामने आया उसको भी बताया गया आपको कि सबसे पहले तो इसका अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि अरबों में कोई नहीं मिलेगा क्योंकि चार साधनों से संपन्न पूर्ण निर्विन्न अधिकारी होता है और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए अरबों में तो जब चलेगा तो बार बार गिरेगा ऐसा मार्ग है ये और अगर वो अंतिम कक्षा तक पहुंच भी जाए तो आत्मज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा और बिना ब्रह्म ज्ञान के माया भी नहीं जाएगी और ब्रह्मानंद भी नहीं मिलेगा इसलिए आत्मज्ञानी को सगुण साकार भगवान की शरणागति भक्ति करनी पड़ती है ताकि उनकी कृपा मिले और उस कृपा से माया जाए और ब्रह्मानंद मिले श्री कृष्ण दोनों काम करते हैं ब्रह्मानंद कोई चाहता है बड़ी आराम से दे देते है ले ले लो प्रेम भक्ति देने में कतराते हैं साधन घई रना दपि करोड़ साधनों से भी भक्ति नहीं मिलती और हरिणा चाश्व देती और भगवान भी है करते हैं और कुछ मांग ले तो छुट्टी मिले काग भूसुंडी के सामने खड़े हैं राम और उनसे कहते हैं काग मांगु कांग्रस मोहान हम लोग संसार को बेवकूफ बनाते हैं मीठी मीठी बातें करके आप तो बड़े काबिल हैं और आप तो बड़े दानी हैं और आप तो जब मतलब निकालना हो तो ऐसे ही भगवान कर रहे हैं जीव के आगे मैं बहुत प्रसन्न हूं आज हाँ बेटा तुम जो चाहो मांग लो जो चाहो हा, हा मैं बता रहा हूं क्या क्या मांगो डर गए कि ऐसा हो पहले यही बोल दे तो भगवान ने कहा मैं बता रहा हूं क्या क्या मांगने चाहिए तुमको क्या क्या चीजें हमारे पास हैं अनिमादिक सिद्धि अणिमा अनिमा प्रा कामया ईशिता बचिता ये तमाम आठ सिद्धियां और बारह सिद्धियां और हैं चार और हैं तमाम सिद्धियां होती हैं जो चाहो ले लो निधि ले लो अगर तुम बड़े समझदार हो कि भाई ये तो माइक चीजें हैं, तो मोक्ष ले लो फिर तो कोई डाउट नहीं है संसार में आने जाने का चक्कर खत्म सकल सुख खानी अणिमा सीधी अपार निधि मोक्ष सकल सुख खासुंडी ऐसा वैसा नहीं जो तो चक्कर में आ जाए उसने मन में सोचा भक्ति आपनी देन न कही भक्ति देने को नहीं कहा मोक्ष तक बोल गए लेकिन तो हमारे ऊपर है हम जो चाहे मांगे तो उसने कहा जेही गाव जे खोजत जोगी सूनि प्रभु प्रसाद को पाव तो देहु दया करी राम देना पड़ा तो ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा और अगर कोई जिद्द करे कि हम बनेगा हम ऐसा अच्छा कहते हैं अच्छा चलो बाबा मान लिया तुमको बिना भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मानंद मिल जाएगा मान लिया तो ब्रह्मानंद तुम्हारा और श्री कृष्ण का प्रेमानंद जब दोनों को तराजू पर रखेंगे तो हमको आप एक बताइए प्रेमानंदी जो ब्रह्मानंद में चला गया अपनी पार्टी छोड़कर और हम बताते हैं सारे ब्रह्मानंदी श्री कृष्ण के चरणों में लौटने गए ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्य तक बाय कोटेशन मैंने आप लोगों को बताया है भूले ना होंगे तो आप तीन मार्ग में जब कर्म से काम नहीं बनेगा ज्ञान से काम नहीं बनेगा तो बची भक्ति तो मामूली सी बात है रमेश इन तीनों में कौन है तीन लड़के बैठे थे रमेश कौन है इन तीनों में और तीनों गूंगे हैं बोलते नहीं तो हमने कहा कि तुम दिनेश हो हाँ तुम महेश हो हाँ तो बस तुम रमेश हो समझ में आ गया जो बचा और तू तो कोई अब मार्ग ही नहीं भक्ति से ही काम बनेगा तो फिर चलो बेदों में यस्ते देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस् कथिता प्रकाश्यंते महात्मन। चुतरोपनिषद छठवें अध्याय का मंत्र तेईसवा मंत्रालोपनिषद में भी यह मंत्र है सोलहवे खंड का पहला मंत्र योग सुखोपनिषद में भी यह मंत्र है दूसरे अध्याय का बाईसवा मंत्र यह मंत्र कह रहा है कि अगर तुमको भगवान को जानना है पाना है आनंद पाना है तो भक्ति करनी होगी और जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो एक साथ एक कान फूकने वाले गुरु ने श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ हो दो शर्तें शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और प्रैक्टिकल मैन भी हो भगवान का प्रेम प्राप्त कर चुका हो ऐसा गुरु अगर कोई मिल जाए तो उसके लिए ये वेद कह रहा है कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी भक्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी फिर कहता है वेद सर्वे इंद्रिय गुणाभाषम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम सर्वस्व प्रभुमीशानम स श्वेता शरोपनिषद तीसरे अध्याय का सत्रहवा मंत्र फिर कहता है वेद भावग्राह्य मनी डाख्यम भावा शिवम श्वेता शतरोपनिषद अध्याय का चौदाहवा मंत्र फिर कहता है वेद भक्तिगम्यं भक्तिगम्यम तीसरे अध्याय का मंत्र ममरत मय्येवात्रिखोपनिषद तीसरे अध्याय का पचीसवा मंत्र स्मृति लंबे सर्वग्रंथानाम विप्रमोक चाहपनिषद सात छब्बीस दो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि भक्ति से ही काम बनेगा एक एक वेद मंत्र की व्याख्या करेंगे तो तो वर्षों लग जाएंगे मत मोटी मोटी बात समझते चलिए मुंडको परिषद कहता है उपासते पुरुषम जे झकामास्ते शुक्र में कदति तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र कामनाओं को छोड़कर उपासना करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कहता है जाएगीवत सह श्रेणी विरूति भी, भी। यजुर्वेद कहता है त्रम बकन जजा महेश सुगंधिम उर्वादुकम्य बंधना मृत्योर्मुखी यमामृता माठर श्रुति कहती है भक्ति रे बैनम नहीं अति भक्ति से ही भगवान मिलेंगे एव लो देंवुत्तरावंतपास सनातनम् अथर्ेद नूनम किसकी उपासना करें प्रथम सृता मना महे चारुदेवस्थ अग्ने वयम प्रथम से मनामहे चारुदेवस्य चारुदेवस्म ऋग्वेद तमस माकम तबस मस ऋग्वेद महस्ते विष्णु सुमतिम भजा ऋग्वेद तमाम वेदों में ये बताया गया कि भक्ति के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो अब उन वेदों का जार जहां पर है उसके द्वारा अच्छी तरह समझ लेंगे आप भागवत भागवत प्रारंभ हुई पहला स्कंद पहला अध्याय शौन का दिक परमहंसों ने सूत जी महाराज से पूछा तन में सं पहले स्कंद के पहले अध्याय का नवा श्लोक सूत जी महाराज आप सब शास्त्रों वेदों के ज्ञाता हैं हैं तो सौन भी वो विद्यार्थी नहीं है लेकिन ये महापुरुष लोग आपस में एक अल्पज्ञ बन जाता है एक सर्वज्ञ बन जाता है एक प्रश्न करता है एक उत्तर देता है ताकि हम लोग पढ़े सुने और लाभ उठावे ये मतलब नई युद्ध सोन परमहंसों को पता ही नहीं है श्रेय क्या है कल्याण किसमें होगा और एकांत श्रेय टेम्परेरी कल्याण नहीं चाहते हम सूत जी महाराज सदा के लिए आनंद मिल जाए ऐसा कोई मार्ग बताइए और एक बात और है सूत जी क्या प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा मंद मत मंद में बहुत मंद बुद्धि लोग होंगे बड़ी कमजोर मेमोरी होगी उनकी कैचिंग पावर बहुत कम होगी पहले स्कंद के पहले अध्याय का दसवां श्लोक अत साधोत्र भूरिणी भूरि कर्मणि शास्त्र वेद पढ़ करके तो कोई कुछ समझी नहीं सकता क्योंकि लज जाएगा यह भी लिखा है यह भी लिखा है यह भी लिखा है श्रुति पुराण बहु कहे वाई छूटे ना अधिक अधिक उर्झाई श्रुत्र विभिन्ना स्मृतो विभिन्ना नई को मुनर्जस् बचत प्रमाणम वेदांत कुछ कहता है सांख्य कुछ कहता है मीमांसा कुछ कहता है न्याय दर्शन कुछ कहता है वैशेषिक कुछ कहता है क्षमत मत ना पुराण मत एक मत रात भिन्न भिन्न बोलते हैं पढ़ने वाला पागल हो जाएगा क्या डिसाइड करेगा बिचारा इसलिए कहते हैं महाराज आप कलयुग के अनुसार सरल मार्ग जो हो और देखिए मन को आनंद देने वाला मार्ग मत बताइएगा ये नत्मा सम्प्रसिद अति जिससे आत्मा को सुख मिले वो आत्मा वाला परमात्मा वाला आनंद चाहिए वो मार्ग बताइएगा मन वाला तो हमको खूब मिलना है रसगुल्ला खाया मन को आनंद मिल गया मम्मी को चिपटाया मन को आनंद मिल गया ये तो मन वाला आनंद है ये नहीं चाहिए नाम श्रद्धात्मा संप्रसीदति पहले स्कंद के पहले अध्याय का ग्यारहवा श्लोक अब सूत जी उत्तर देते हैं ध्यान से सुनो सबई पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्ष प्रतिहता जयात्मा जजात्मा संप्रसिदती क्या भागवत ग्रंथ है <laughs> एक श्लोक में कितना रहस्य भर दिया सूत जी ने सवई पुंसा परो धर्म दो प्रकार के धर्म होते हैं सौनकाधिक परमहसो एक अपर धर्म भी होता है एक पर धर्म होता है अपर धर्म जो होता है वो कौन सा होता है जो पर धर्म नहीं हो एक पर एक अपर का मतलब क्या इसलिए कि जीव के अलावा कौन बचा एक भगवान एक माया गधे की अकल से समझ लो सब लोग जीव के अलावा दो बच्चे एक भगवान एक माया तो या तो हम माया को धारण करेंगे मन में या तो भगवान को करेंगे तीसरी कोई चीज नहीं तो भगवान को धारण करे वो पर धर्म माया को धारण करे वो अपर धर्म अब उसी माया के धर्म के अनेक नाम हैं। शारीरिक धर्म एक नाम है यानी शरीर का धर्म ये बदलने वाला धर्म है शरीर का वेद में ब्रह्मचारी है हाँ। देखो किसी स्त्री की शक्ल नहीं देखना फोटो नहीं देखना खबरदार पचीस साल तक उसको आज्ञा दिया गुरुजी ने ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है उसके बाद गुरुजी आए एक लड़की से ब्याह कर लो अरे क्या कर रहे हैं आप गुरुजी? हमको पच्चीस साल तक तो ये पढ़ाया कि किसी लड़की को देखना नहीं और अब कहते हो ब्याह कर लो हा हा हा गृहस्थ शुरू होगा ब्याह कर लिया दो चार छ बच्चे कच्चे हुए उसमें आसक्ति हुई परेशान हुए फिर गुरुजी आए पचास साल हो गए अब ऐसा है कि सब बच्चों कच्चों को काम धाम को छोड़ दो तुम तो मिया बीवी जाओ जंगल में साधना करो हर धर्म का पालन करो भगवान की भक्ति फिर आए 25 साल बाद ये है तुम्हारी बीबी बीबी से पूछा है तुम्हारे कौन है पति ये बीबी पति तो शरीर के होते हैं, तुम दोनों आत्मा हो जाओ अलग अलग हो जाओ सन्यासी हो जाओ फिर बदल गया धर्म ब्रह्मचर्य में बदला गृहस्थ हो गया गृहस्थ में बदला बाण हो गया फिर बदला सन्यास हो गया यानी अपर धर्म पहुंच गया तो अपर धर्म जो है यह परिवर्तनशील धर्म है और अपर धर्म सर्वेशा मनुपासनम स्कंद के अठारहवें अध्याय का तैतालीस मां श्लोक अपर धर्म सब के लिए लागू है ब्रह्मचारी जी तुम भी भगवान की भक्ति करो अपवित्र पवित्रोवा मंत्र बोलो कुंडली काक्ष का स्मरण करो गृहस्थी तुम भी भाणप्रस्थि तुम भी और सन्यासी तुमको तो ये करना ही है तो पर धर्म बता रहे हैं सूत जी महाराज क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था एकांतः श्रेय जो सदा के लिए स्थायी कल्याणकृत मार्ग हो वो बताइए इसलिए बता रहे हैं कि सभी पुंसाम परो धर्मो यथो तो भक्तिरथ हो क्षेत्र श्री कृष्ण में भक्ति हो पर धर्म है शौन ने सिर निशाया फिर सूत जी ने कहा लेकिन अरे लेकिन लगा रहे हैं आप हि तु क्या प्रतिहता? भक्ति में दो शर्त हो एक तो आहि की, माने निष्काम और एक अप्रतिहता माने निरंतर हमारे देश में जो भक्ति होती है 99 परसेंट वो, वो सकाम होती है संसार पाने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं तिरुपति मंदिर जा रहे हैं वहां के हनुमान जी वहां की दुर्गा जी बड़ी सिद्ध है <laughs> क्या होगा वहां बेटा मांगेंगे नौकरी मांगेंगे पैसा मांगेंगे अभी कम बेहोश है और बेहोश हो जाए ये मांग करके अरे भगवान तो कहते हैं तम भ्रंशयाम संपेक्षा मनुग्रह दस मध के सताइसवें अध्याय का 16वां श्लोक मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं और आप संसार मांग रहे अरे संसार मांगना है तो संसार की दुकान पर जाओ भगवान से संसार क्यों मांग रहे हो कोई आदमी मिठाई की दुकान पर जाए और कहे एक जोड़ी चप्पल दे दे वो तो दुकानदार परेशान होगा कि चप्पल कोई मिठाई है क्या यह तो जोड़ी भी कह रहा है ये तो पहनने की चीज चप्पल जूता सुनने का आपका क्या मतलब है अरे मतलब नहीं समझता पैर में चप्पल पहनी जाती है अरे तो बाबा ये मिठाई की दुकान है चप्पल की दुकान पर जाओ दिखाई नहीं पड़ता क्या संसार मांगते हो संसार से संसार मांगो भगवान की चीज मांगना हो तो भगवान से मांगो भगवान से संसार मांग रहे हो और संसार से भगवान मांगोगे वाह क्या बुद्धि है कुछ विचार नहीं अरे रामायण की चौपाइया इस चौपाई का पाठ करो लगा के संपुट तो लक्ष्मी मिलेंगी इस मंत्र का करो तो ऐसा मिलेगा ये सब बताते हैं पंडित लोग मारकंडे पुराण में दुर्गा सप्त का पाठ करते हैं पंडित लोग उसको सुन के आप लोग हंसेंगे रूपन दे जयन दे यशोदे रूपन दे अरे जैसा रूप उसको मिला है पैदा होते समय अब उसमें क्या, क्या देंगी? दे क्या देंगे देवी जी बदल देंगे आख कान मुख ये क्या मांग रहे हो निरी कामना भरी पड़ी है ये देव देवी जी ये देव देवी जी पत्नी मनोरमां मनोरम क्या क्या मांग डाला उसने और प्रेम नहीं मांगा हमारे यहाँ दुर्गा की लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली पर तो लोग दीवाल में बही खाता में लिखते हैं लक्ष्मी सहाय कुबेर सहाय श्री कृष्ण सहाय कोई नहीं लिखता राम सहाय कोई नहीं लिखता और पंडित लोग कथा वथा में जो पूजा कराते हैं तो कहते हैं जान तू देवा जितने देवता है सब अपने अपने घर को चले जा लक्ष्मीम कुबेर च बिहार <laughs> लक्ष्मी जी तुम रह जाओ हमारा दिमाग खराब करने के लिए और कुबेर जी तुम रह जाओ हमको बेहोश करने के लिए क्योंकि नहीं कोश जन्म जग मही प्रभुता पाही जाही मद नाही श्रीमद न की न कही सब तो सकाम भक्ति करते हैं जरा सी मुसीबत पड़ी हे भगवान ऐसे भगवान को याद नहीं करेंगे जब मुसीबत आएगी तो एक एक मंदिर में वो गधों के पास भी जाएंगे कब्रिस्तान में जाएंगे एक आदमी मर गया है हजार बरस पहले उसकी हड्डी भी गल गई होगी वहां जाके कहते हैं हमारी कामना पूरी करो के तरह पागल है आदमी और बड़े बड़े मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कि हाँ हाँ पड़गवार जाते होंगे भगवान नहीं है ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं ये लोग जहाँ जा रहे हैं मांगने के लिए तो सूत जी कहते हैं निष्काम भक्ति हो ये शर्त है और ऐसा भी नहीं कि दस मिनट पंद्रह मिनट बैठ करके और हमने पूजा पाठ कर लिया आप पूजा में बैठे हैं कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब क्या करते हैं पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ शिव चालीसा का पाठ दुर्गा सप्त का पाठ रामायण का पाठ गीता का पाठ पाठ करते हैं पाठ अक्षरों के पढ़ने से क्या होगा अरे जो उसमें लिखा है वो करो अक्षर पढ़ने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी उस ग्रंथ में क्या लिखा है सबई पुनसाम परो धर्मो यको भक्ति ये लिखा है भक्ति करो और खाली मुंह से बोलो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, करो। इससे क्या होगा पागल आदमी है खाली बोलता है मुंह से भक्ति करो कौन करे किससे कह रहे हो तुम अरे सूत जी कह रहे हैं सोन का दीक्ष तुम किससे कह रहे हो जो पाठ कर रहे हो ये हम लोगों की अकल का हाल है तो सूत जी कहते हैं देखो भाई निष्काम भक्ति हो निरंतर हो तब लक्ष्य प्राप्ति की आशा करना अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कल बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की